संस्मरण गांधी जी के सत्य का आकर्षण अपने व्यवहार तथा कला से हिंसक पशुओं को भी अहिंसक बना सकते हैं ऐसी ही कला गांधी जी में थी जो भी गांधी जी से मिला उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका गांधी जी में सत्य की ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि कोई भी उसमें बंधा चला आता था और सदैव के लिए गांधी जी का हो जाता था सन उन्नीस में एक नवयुवक चीनी विद्यार्थी भारत आया और गुरुदेव रवींद्रनाथ की विश्व भारती में प्रविष्ट होकर वहां अध्ययन करने लगा कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा परंतु अचानक ही उसके भेदिए होने के संदेह के कारण उस पर निगरानी रखी जाने लगी जिससे वह बहुत घबरा गया उसने विश्व भारती छोड़ने का निर्णय लिया लेकिन परदेश में उसके सामने ये समस्या थी की आखिर वो जाए तो कहाँ जाए अंत में उसने गांधीजी को विस्तार से एक पत्र लिखा उन दिनों गांधीजी कलकत्ता में थे पत्र पढ़कर गांधीजी ने उसे मिलने के लिए बुलाया उसके आने पर गांधीजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा शांति निकेतन में विदेशियों का सदैव स्वागत किया जाता है उन्होंने तुम पर संदेह क्यों किया क्या तुम भेदिये हो युवक ने दृढ़ता पूर्वक कहा निश्चय ही कोई गलत हुई होगी मैं भेदिया नहीं हूँ मैं केवल एक विद्यार्थी हूं और मेरे मन में भारत का अध्ययन करने की जिज्ञासा है गांधीजी ने प्रेम से कहा मैं तुम्हारे कथन को सत्य मानता हूं। क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेकर तुम्हें शांति निकेतन वापस भेज दूं? उस युवक ने कहा नहीं मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। कृपया आप मुझे अपने आश्रम में जगह दे दीजिए गांधी ने कहा लेकिन मेरे आश्रम में शांति निकेतन से कहीं अधिक कठिन साधना होती है तुम्हे अपने अध्ययन के अतिरिक्त बहुत अधिक शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा युवक ने उत्तर दिया चीनी शरीर श्रम के अभ्यस्त होते हैं गांधीजी ने उसे आश्रम में रख लिया और उसे एक भारतीय नाम भी दिया शांति शांति ने बहुत जल्दी ही चरखा चलाना सीख लिया उसे कपड़े धोने और रसोई घर के लिए पानी लाने का कार्य सौंपा गया समय के साथ साथ वो अधिक परिश्रम करने लगा वो अपने अध्ययन के साथ साथ प्रत्येक कार्य था उसने कई दिन लगाकर अपने जीवन की कहानी लिख डाली और उसे गांधी को देते हुए कहा कि मेरे जीवन की संक्षिप्त कहानी है हिंदुस्तान आने के पूर्व दूसरे सैकड़ों चीनियों की भांति मैं भी सिंगापुर में घृणित जीवन व्यतीत करता था यहाँ रहकर मेरे अंतरमन ने मुझसे कहा कि मैं अपनी सारी बातें आपके सामने खोल कर रख दूं। इसे पढ़कर आप मुझे आत्मशुद्धि के लिए दस दिन का उपवास करने की आज्ञा दीजिए उसकी बातें सुनकर गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ साथ ही वो ये भी समझ गए कि वो युवक आध्यात्मिक कश्मकश से गुजर रहा है गांधी जी बोले मैं समय निकाल कर तुम्हारी ये कहानी अवश्य पढ़ूंगा किंतु जब तक मैं पढ़ नहीं लेता तब तक तुम उपवास आरंभ नहीं करोगे उपवास एक पवित्र कार्य है जिसे करने के लिए व्यक्ति को उसके योग्य होना आवश्यक है गांधीजी उस युवक की संक्षिप्त कहानी को पढ़कर उसकी स्पष्टता और निष्कपट आत्म से बहुत प्रभावित हुए गांधी ने उसे बुलाकर उसे उपवास करने की आज्ञा दी दस दिन तक उस युवक ने केवल जल ग्रहण किया गांधी जी प्रतिदिन उसके पास जाकर पंद्रह बीस मिनट उससे बातें किया करते थे दस दिन पूर्ण होने पर युवक ने उपवास की समाप्ति पर कुछ प्रण किए उन प्रतिज्ञाओं को दो कागजों पर लिखा गया और दोनों पर शांति ने हस्ताक्षर किए और गांधी जी ने साक्षी के हस्ताक्षर किए एक प्रति गांधी जी ने रखी और दूसरी प्रति शांति ने रखी शांति को लगा कि उसके कंधों पर रखा बोझ उतर गया है कुछ दिन बाद वो चीन लौट गया और वहाँ एक समाचार पत्र में संपादक के पद पर कार्य करने लगा उसने अपना नाम शांति ही रखा गांधी जी के सीजी वीडियो की प्रस्तुति